के चोरों के गोहों में से सबसे पहले दो लोग विक्रांत और नैना के फुटप्रिंट का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए उनमें से एक तो काफी लंबा था जबकि दूसरा वाला कुछ छोटे कद का था ये लोग विक्रांत और नैना का फुटप्रिंट फॉलो करते हुए आ रहे थे लेकिन जब ये लोग पेड़ के पास वाले दलदल के करीब पहुंचे तो वहां पर उन्हें फुटप्रिंट दिखाई देना बंद हो गया तब ये लोग इधर उधर नजर डालते हुए उन लोगों को खोजने लगे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये लोग कहा गायब हो गए अभी ये लोग इधर-उधर जैसे ही ओल्ड एक्सपर्ट को अपने गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़े जैसे ही इन्होंने अपना कदम आगे जाने के लिए बढ़ाया तभी उनके पूरे शरीर में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ पड़ाई दोनों के दोनों दर्द से चीख उठे हालांकि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक ज्यादा तेज नहीं लगा था बस हल्का करंट ही लगा था वो दोनों नीचे जमीन की तरफ देखने लगे तभी उनकी नजर नीचे पड़े एक आदमी पर पड़ी जो कि जमीन पर लेटकर पानी में इलेक्ट्रिक गन से शूट करते हुए करंट पैदा करने की कोशिश कर रहा था ये कोई और नहीं बल्कि विक्रांत ही था लेकिन बदकस्मती से उसकी इलेक्ट्रिक गन ज्यादा असर नहीं दिखा पा रही थी विक्रांत को देखते हुए उन दोनों चोरों ने अपने गन का निशाना विक्रांत के ऊपर लगा दिया वो विक्रांत के ऊपर शूट करने ही वाले थे अचानक से नैरा ने दोनों के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया एक ही पंच में नैरा ने दोनों को जमीन पर धराशाई कर दिया अब तक विक्रांत को भी समझने का मौका मिल गया था उसने जल्दी से अपने हाथ में एक लकड़ी का बैटन उठा लिया और फिर बिना कुछ देखे उन दोनों के ऊपर इस बैटन से अटैक करने लगा विक्रांत सीधे उनके चेहरे पर ही बैटन से अटैक कर रहा था ऐसे में तीन या चार बार मारने के बाद ही ये दोनों जमीन पर चित होकर पड़ गए टड़ाक, अब तक विक्रांत ने उन दोनों चोरों का चेहरा बिगाड़ दिया था लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था अंत में उसने उन दोनों के चेहरे पर दो और जोरदार पंच जड़ डाले जिससे उनका हिलना डुलना भी बंद हो गया था इसके बाद विक्रांत ने मौका पाकर एक के कमर में लगी हुई गन अपने हाथ में ले लिया ठीक इसी समय नैना भी लंबे वाले चोर को ठिकाने पर लगाने के लिए लगी हुई थी उसने उस चोर के हाथ से ओल्ड स्टाइल वाली राइफल को छीन लिया तार। जैसे ही नैना और विक्रांत इन दोनों चोरों से भिड़कर फ्री हुए तभी अचानक से नैना के कानों में बगल से एक गोली निकल गई ये गोली पहाड़ी के नीचे ढलान की तरफ से आ रही थी नैना ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कई सारे लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे नैना राइफल से उन पर निशाना साध कर फायर करने जा ही रही थी अचानक से उसके तरफ गोलियों के बौछार होने लगे फिर वो किसी तरह से खुद को बचाते हुए पेड़ के पीछे छिप गई कुछ अंदाजा नहीं था कि वहाँ कितने लोग पीछे लगे हुए थे और कितने लोग गोली चला रहे थे बस किसी तरह से ये लोग अपनी जान बचाकर खड़े हुए थे इस वक्त सिर्फ चारों तरफ से गोलियों के चलने की आवाज़ ही सुनाई पड़ रही थी सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि इन लोगों को नीचे का कोई नजर नहीं आ रहा था स्थिति बहुत खराब हो चली थी तभी विक्रांत को याद आया कि उसके पास अदृश्य शक्ति का दिया हुआ इन्विजिबल डिटेक्टर है जिसकी मदद से वो अपने आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ट्रैक कर सकता है इसके अलावा कोई और ऐसा टूल भी नहीं था जिसकी मदद विक्रांत ले सके उसने तुरंत ही बिना किसी देरी के अपने इस इनविजिबल डिटेक्टर को एक्टिवेट कर दिया विक्रांत के पास दो इनविजिबल डिटेक्टर थे इसमें से एक ऐसा था जिससे कि वो अपनी चौबीस मीटर की रेंज में सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पता लगा सकता था और एक बार ये डिटेक्टर ऑन होने के बाद अगले 10 मिनट तक ये अपना काम करता रहेगा जैसे ही ये डिटेक्टर ऑन हुआ तुरंत ही विक्रांत को सिग्नल मिला के ठीक नैना के पीछे कुछ हो रही है। पड़ा। नैना, पीछे दाई तरफ लगभग अठारह मीटर पर कोई है नैना विक्रांत की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा दाई तरफ तुम क्लॉक लोकेशन बता रहे हो क्या क्लॉक लोकेशन हाँ रुको विक्रांत ने कुछ सेकंड तक अनुमान लगाने के बाद कहा आठ बजे ये घड़ी की सुई के आठ बजे पे है नैना ने विक्रांत के बताने के अनुसार सटीक अनुमान लगाते हुए राइफल तान दिया और फिर उसने एक झटके में ही फायर कर दिया गोली सीधे उस चोर के के सीने में लगी और जोर की आवाज के साथ वो जमीन पर धराशायी हो गया देखा कितना सटीक बताया था ना मैंने विक्रांत ने खुद की ही तारीफ करते हुए कहा तभी उसे पीछे और हलचल होता हुआ समझ आया नैना नैना एक और एक और आराम से एक और है तुम्हारे पीछे विक्रांत ने हड़बड़ाते हुए कहा मेरे सीधे में तीन बजे पर पंद्रह मीटर नीचे शूट करो। तड़ाक। विक्रांत के कहने पर ने फिर से राइफल से फायर कर दिया और फिर से नीचे की तरफ से किसी के चीखने की आवाज आई और एक पल में ही वो आदमी जमीन पर धराशाई हो गया तभी विक्रांत को एक आदमी अपने पीछे एक पेड़ की आड़ में छुपा हुआ दिखा उसके हाथ में गन थी और उसने अब तक विक्रांत पर अपना निशाना भी बना लिया था वो विक्रांत पर शूट करने ही वाला था की विक्रांत ने अचानक से उसके ऊपर फायर छोक दिया विक्रांत का निशाना सटीक था गोली सीधे उस आदमी के माथे पर जा लगी और उसे जमीन पर गिरने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा। आहा। देखा मेरा निशाना, कमाल था ना विक्रांत ने फिर से नैना की तरफ देखते हुए कहा चुप करो और ये बताओ अभी कोई और दुश्मन भी है क्या नैना अभी भी अपने हाथों में राइफल लेकर शूट करने की पोजीशन में खड़ी थी हम्म तुम्हारे पीछे वाले पेड़ के करीब एक छुपा हुआ है लगभग चौदह मीटर की दूरी पर विक्रांत ने कहा विक्रांत नैना ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और फिर उसने नीचे की तरफ जंप लगा दिया। पहले तो विक्रांत कुछ समझ नहीं पाया लेकिन आदमी ने विक्रांत के ऊपर निशाना साध कर उस पर गोली चलाने लगा अभी उसने ट्रिगर पर हाथ लगाया ही था की अचानक से उसके हाथ पर एक गोली लगी और उसके हाथ से गन छूट कर दूर जा गिरी और वो खुद भी जमीन पर झटका खाकर गिर पड़ा जैसे वो जमीन पर गिरा तुरंत ही नैना ने उसके सिर पर शूट करके उसे मौत की नींद अभी भी कोई बचा है नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए पूछा जंगल में अब बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था कोई हलचल नहीं हो रही थी काफी देर तक नैना राइफल लेकर शूट करने की पोजीशन में खड़ी रही लेकिन कहीं से कोई नजर नहीं आया विक्रांत के डिटेक्टर टूल के भी कवरेज में कोई नहीं आ रहा था नहीं अभी तो कोई नहीं दिख रहा है विक्रांत ने कहा और फिर नैना ने अपनी जेब में हाथ डालकर अपना फोन खोजना शुरू किया लेकिन उसका फोन नहीं मिल रहा था काफी देर तक जेब टटोलने के बाद भी जब फोन उसके हाथ नहीं लगा तो विक्रांत ने कहा अरे कहीं गिर गया होगा फोन रुको मैं अपने फोन से कॉल करता हूं विक्रांत ने अपना फोन निकाला और फिर हेडक्वार्टर पर फोन करने लगा उसने तकरीबन पच्चीसों बार हेडक्वार्टर पर फोन किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला नेटवर्क की वजह से फोन लगी नहीं रहा था विक्रांत ने सेटेलाइट फोन से भी वहां कनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो सका इसके बाद विक्रांत ने फोन के इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की भी कोशिश की लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली शायद यहाँ नेटवर्क नहीं है कॉल लग नहीं रहा विक्रांत ने कहा विक्रांत अभी भी लगातार फोन ट्राई कर रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ हमें किसी ऊंची जगह पर चलना होगा वहां नेटवर्क पकड़ सकता है नैरा ने कहा वहाँ कैंप के पास चलना पड़ेगा वहाँ फोन का नेटवर्क पकड़ता है अभी वहीं पर राघव का फोन आया था नैरा ने कहा और तुम्हारे फोन की बैटरी भी लो है वहां चलकर इसे चार्ज भी कर लो सही कह रही है लेकिन इसका क्या करें विक्रांत ने वहाँ पर बैठे हुए दोनों ओल्ड एक्सपर्ट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा अब क्या कर सकते हैं हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है नैना ने कहा वैसे भी हमने पांच छह चोरों को घायल कर दिया है मुझे नहीं लगता कि अब उनके ग्रहों में से कोई और आगे आने की हिम्मत करेगा वो लोग अब अपना पूरा बैकअप बना के ही आगे आने की कोशिश करेंगे और तब तक हम टेंट तक पहुँच जाएंगे विक्रांत ने नैना की बातों से सहमति जताते हुए कहा इन दोनों को देख नहीं लगता की ये जल्दी उठ पाएंगे विक्रांत ने अपने सामने पड़े दो घायल चोरों की तरफ इशारा करते हुए कहा लेकिन इनका क्या करें अगर ये उठकर वापस अपने गैंग के पास पहुंच गए तो नहीं जा पाएंगे। मैंने इनकी टांगे तोड़ दीं। इनके लिए अब हिलना भी मुश्किल है नैना ने कहा अच्छा तो मैं बाकी का भी हाल ले लेता हूँ इतना क्या विक्रांत वहाँ आस पड़े घायलों का निरीक्षण करने लगा कुछ ही देर बाद उसने इन लोगों का निरीक्षण करने के बाद कहा कोई दिक्कत नहीं है मुझे नहीं लगता की किसी को जल्दी होश भी आएगा बिना इलाज के तो पक्का नहीं आएगा और हो सकता है कि एक दो की मौत भी हो जाए हम्म, तो चलो फिर जल्दी करो निर्णय ने कहा और फिर इन दोनों ने मिलकर दोनों एक्सपर्ट्स को अपना पूरा प्लान बताया और फिर दोनों ने एक एक ओल्ड एक्सपर्ट को सहारा देते हुए उठाया और फिर ये सब लोग ऊपर पहाड़ी पर अपने टेंट की तरफ चल पड़े